देवी पुराण याद रखो तथापि पृथक पृथक रूपों में तथा विभिन्न नामों से शक्ति को उपासना की जाती है वैष्णो जन्म भगवती लक्ष्मी की भगवती सीता की भगवती राधा की उपासना ही करते हैं शैव भगवती उमा सती की दुर्गा की उपासना करते हैं और इसी प्रकार शाक्त भी भगवान शिव तथा भैरव की उपासना करते हैं विशेष विशेष अवसरों पर भगवान स्वयं उपदेश देकर भगवती देवी की उपासना अपने भक्तों से करवाते हैं और भगवती स्वयं उपदेश देकर भगवान की उपासना करवाती है तथा इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है भगवान राम की उपासना से सीता को भगवान श्री कृष्ण की उपासना से राधा को भगवान श्री विष्णु की उपासना से लक्ष्मी को और भगवान श्री सदाशिव की उपासना से पार्वती को एवं इसी प्रकार भगवती सीता की उपासना से राम को भगवती राधा की उपासना से श्री कृष्ण को भगवती श्री लक्ष्मी की उपासना से विष्णु को और पार्वती की उपासना से श्री महादेव को अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती है याद रखो उपासना में इष्ट का रूप एक होना चाहिए यह परम आवश्यक है तथापि उस एक की प्रसन्नता संपादन के लिए या उसके आज्ञा पालन के लिए अन्य रूप की उपासना करना भी कर्तव्य होता है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव की तथा एकानंदा शक्ति की उपासना की स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की उपासना भगवान श्री राम ने स्वयं शक्ति तथा शिव की उपासना की श्री शंकर ने भगवान विष्णु तथा राम की एवं शक्ति की आराधना की गोपों ने अंबिका की पूजा की गोप्रमणियों के कात्यायनी की पूजा की यादवों ने दुर्गा पूजन किया एवं श्री सीता जी और रुक्मणी जी ने अंबिका पूजन किया ये सब कथाएँ प्रसिद्ध हैं याद रखो शक्ति और शक्तिमान में अभेद मानते हुए ही जिनकी जिस रूप में जिस नाम में जिस तत्व विशेष में रुचि हो जिसका जो इष्ट हो उसके उसी की उपासना उसी के अनुकूल पद्धति से करनी चाहिए पर यह मानना चाहिए कि हमारे ही परम इष्ट की उपासना सभी लोग विभिन्न नाम रूपों से करते हैं तथा हमारे ही परम इष्ट देव विभिन्न नाना रूपों को धारण किए हुए हैं